कार के विचित्र कारनाल पीरू कभी गमड्रॉप नाम की एक कार होती थी वो एक बहुत पुरानी कार थी और उसका सही नाम ऑस्टिन क्लिफ्टन था लेकिन हर कोई उसे गमड्रॉप बुलाता था मिस्टर ओल्ड कैशल उसके मालिक थे वो उसे साफ रखते थे और उसे पॉलिश करते थे फिर वो बड़े गर्व से अपनी गाड़ी को देहातों में घुमाते थे मिस्टर ओल्ड कैशल बिल्कुल अकेले रहते थे एक दिन उसकी बेटी ने उन्हें शहर में अपने पास आने और रहने के लिए कहा लेकिन बेटी के गैराज में गम ड्रॉप के लिए कोई जगह नहीं थी अब मुझे गम ड्रॉप को बेचना पड़ेगा। मिस्टर ओल्ड कैसल ने दुखी मन से सोचा। पर उससे पहले मैं उसका शानदार पीतल का यानी भूपू को उतार लूंगा उससे मुझे उसकी याद ताजा रहेगी और फिर उन्होंने ऐसा ही किया उन्होंने गम ड्रॉप को मिस्टर प्लग गेट के गैराज को बेच दिया मिस्टर प्लग गेट ने कहा इस तरह की पुरानी कार शायद कोई नहीं खरीदेगा लेकिन शायद कोई उसके यंत्र स्पीडोमीटर एमीटर और उसकी घड़ी को अलग से खरीद ले मैं उन्हें निकालकर अलग से बेचने की कोशिश करूँगा और उन्होंने ऐसा ही किया गम ड्रॉप को मिस्टर प्लग गेट ने अपने यार्ड में छोड़ दिया पहले गम ड्रॉप मिस्टर ओल्ड कैशल के लाल दरवाजे वाले गैरेज में सांस से रहती थी अब वो बिल्कुल कबाड़ में पड़ी थी कोई भी उसकी तरफ देखता तक नहीं था कोई भी उसे खरीदना नहीं चाहता था एक दिन दो आदमी हाफते हुए वहाँ भागे हुए आए वे चोर थे और पुलिस से बचकर भाग रहे थे उनमें से एक ने कहा यह कार हमारे भागने के लिए बिल्कुल सही रहेगी कोई भी इस कंडम गाड़ी को याद नहीं करेगा फिर वे गमड्रॉप में बैठे उन्होंने इंजन शुरू किया और गैरेज यार्ड से बाहर निकलकर सड़क पर आगे बढ़े लेकिन एक ऑस्टिन क्लिफ्टन कार को ड्राइव करना कोई आसान काम नहीं था खासकर अगर आप उसके अभ्यस्त न हो और यह काम विशेष रूप से मुश्किल था अगर आप मुश्किल पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे हो गमड्रॉप सड़ गमड्रॉप सड़क पर लहराती हुई चली और उसके ब्रेक और गियर ने भयानक शोर किया फिर हाई स्ट्रीट के बीच में उन्होंने एक पुलिस वाले को देखा जो अपना हाथ उठाए हुए था मैं गाड़ी नहीं रोक सकता ने चिल्लाते हुए कहा ब्रेक की तेज आवाज की और एक जोरदार धमाके के साथ गमड्रॉप सीधे सब्जी वाले मिस्टर मुपेट की दुकान की खिड़की से जाकर टकराई पुलिस वाला दौड़ा हुआ आया और दोनों घबराए हुए चोरों को गिरफ्तार कर लिया एक लॉरी गमड्रॉप को खींचकर सीधे पुलिस थाने में ले आई कुछ देर बाद मिस्टर मुपेट ने अपनी दुकान को साफ करना शुरू किया जब उन्हें फुटपाथ पर सब्जियों फुटपाथ पर सब्जियों के ढेर के नीचे दो पीतल के हैंडपंप मिले उन्हें तो काफी आश्चर्य हुआ मिस्टर मोपेट ने कहा अगर मैं उन हैंड जब उन्हें फुटपाथ पर सब्जियों के ढेर के नीचे दो पीतल के हैंड हैंडलैम्प मिले तो उन्हें काफी आश्चर्य हुआ मिस्टर मोपेट ने कहा अगर मैं उन हैंड लैंप्स को अपनी दुकान के बाहर लटकाऊंगा तो वे अच्छे लगेंगे और उन्होंने वैसा ही किया पुलिस हवलदार एक दयालु आदमी था उसने जैसे ही ऑर्चिन क्लिप्टन को देखा तो उसे आलिशन गाड़ी को पहचान गया लेकिन हम तुम्हें यहाँ नहीं रख सकते उसने कहा क्योंकि सुपरिंटेंडेंट साहिब की पुरानी कारो में कोई रुचि नहीं है पर हम तुम्हारे इंजन और बैटरी को निकालेंगे और उनका उपयोग अपने सीमेंट मिक्सर को चलाने के लिए करेंगे और उन्होंने वही किया बेचारी गमड्रॉप मिस्टर ओल्ड कैसल ने उसका भोपू रखा मिस्टर प्लग गेट ने उसके यंत्र निकाल लिए मिस्टर लिएपेट ने उसके हेड लाइम्स और उसके इंजन और बैटरी को भी निकाल लिया निकाल लिया गया था उस दोपहर को एक लॉरी आई और वो गमड्रॉप को एक कबाड़ी यार्ड में ले गई जो पुरानी घिसी पीटी कारो पहन के स्क्रैप से भरा पड़ा था यह दुर्लभ गमड्रॉप जैसी विंटेज कार एक मूल बारह चार के साथ बड़ी बेज्जती थी कई हफ्तों तक रात और दिन गमड्रॉपैप के बीच मैदान में खड़ी रही फिर एक दिन एक जिप्सी ने मैदान में गमड्रॉप को देखा उसने गमड्रॉप के पहियों, सीट और कूट की जांच की मिस्टर जकारिया रोजा ने कहा मुझे इसी गाड़ी की तलाश थी अब मैं इससे अपने कारवा के पीछे जोड़ दूंगा और अपना सभी अतिरिक्त सामान उसमें ला दूंगा फिर जकारिया रोजा जिप्सी ने दो पाउंड में गमड्रॉप को खरीद लिया उन्होंने गमड्रॉप के सामने वाले टायरों की मरम्मत की और उसे अपने कारवा के पीछे बांध लिया मिस्टर रोजा उनकी पत्नी और बच्चे एक दिन मिस्टर रोजा का घोड़ा चेरी कारवा और पीछे पीछे गमड्रॉप को खींच रहा था तभी अचानक एक मोटरसाइकिल ने धमाके के साथ पीछे से टक्कर मारी चेरी भयभीत हो गई कारवा लहराया और उसके पहिए खाई में गिर गए और टूट गए मिस्टर रोजा उनकी पत्नी और बच्चे बाहर निकले और सड़क पर खड़े हो गए उन्हें समझ में नहीं आया कि अब वे क्या करें गमड्रॉप के पहियों को निकालकर उन्हें कारवा में फिट करेंगे मिस्टर रोजा ने गमड्रॉप से कहा और उन्होंने वही किया चूंकि पहियों के बिना गमड्रॉप आगे नहीं बढ़ सकती थी इसलिए उन्होंने गमड्रॉप को वही एक खेत में छोड़ दिया अब गमड्रॉप फिर से अकेली थी मिस्टर ओल्ड कैसल ने उसका हॉर्न निकाला था प्लग ने उसके यंत्र हेडलाइम्स को मॉपेट रखा था पुलिस उसके इंजन और उसकी बैटरी का उपयोग कर रही थी और अब गमड्रॉप के पहिये भी चले गए थे पर गमड्रॉप लंबे समय तक अकेले नहीं रही मिस्टर अल्फ्रेड ब्लॉक्स एक भिखारी था और उस ग्रामीण इलाकों में घूमता था उसका कोई घर बार नहीं था उसने गमड्रॉप को साफ किया और फिर रात को उसी में सोने लगा एक सुबह जब मिस्टर ब्लॉप सोकर उठे तो उन्हें मैदान के गेट पर एक आदमी दिखाई दिया माफ कीजिए उस आदमी ने कहा मैं विंटेज पुरानी कारों का उत्साही हूं और अब मैं अगले साल की विंटेज कार प्रतियोगिता के लिए पुरानी गाड़ी को दुरुस्त करना चाहता हूँ मैं आपकी गाड़ी जैसे मॉडल की तलाश में हूँ मेरा नाम बिल मैक आर्यन है क्या आप मुझे अपनी कार बेचेंगे मिस्टर ब्लॉक्स ने बड़ी खुशी खुशी पैसे स्वीकार किए वो अपना घर खोने पर कुछ दुखी भी थे लेकिन उन्हें अपने घर ले गए अगले दिन उन्होंने काम शुरू किया उन्होंने गम ड्रॉप के बंपर में डेंट को सीधा किया उन्होंने गम ड्रॉप को पॉलिश किया और उनकी पत्नी ने हु को ठीक किया हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद गमड्रॉप नए रूप में चमकी लेकिन उसका कोई पहिया नहीं था कोई इंजन नहीं था कोई बैटरी नहीं थी कोई लैम्प नहीं था कोई यंत्र यानी स्पीडोमीटर और रेमीटर और घड़ी नहीं थी और कोई हॉर्न नहीं था मुझे अब यह सब चीजें कहीं नहीं मिल रही हैं बिलने का अब उन पुर्जों को कोई बनाता और बेचता भी नहीं है वैसे भी कार प्रतियोगिता में तभी प्रवेश कर सकेगी जब उसकी सभी पुर्जे कार जितने ही पुराने हों बिल ने लंबे समय तक खोजबीन की फिर एक दिन उसे पास के शहर की हाई स्ट्रीट में सब्जी वाले की दुकान के बाहर दो चमकदार पीतल के हेड लाइम्स लटके हुए दिखाई दिए मिस्टर मोपेट ने बताया कि उसे कैसे उन्हें वो हेडल्स मिले थे तब उन्हें पता चला कि गम ड्रॉप को फिर से रिपेयर किया जा रहा था तो हेड लाइम्स को बेचने को तुरंत तैयार हो गए इस गम ड्रॉप को अपने हेड लाइम्स वापिस मिले सड़क पर कुछ आगे बिल्कुल एक गैरेज दिखा और वहाँ उन्हें हेडल्प्स के लिए कुछ तार खरीदने की उन्होंने हेडल्स के लिए कुछ तार खरीदने की सोची मिस्टर प्लग ने कहा कभी मेरे पास भी उसी तरह की पुरानी कार थी क्योंकि मैं उस खटारा कार को नहीं रखना चाहता था इसलिए पुलिस उसे ले गई लेकिन उसके कुछ यंत्र स्पीडोमीटर एमीटर आदि अभी भी मेरे पास है फिर मिस्टर प्लग गेट ने गमड्रॉप के स्पीडोमीटर उसके एमीटर और उसकी घड़ी को बाहर निकाला अब गमड्रॉप को अपने यंत्र भी वापस मिल गए हाँ पुलिस के सर्जेंट ने कहा हमें अपने सीमेंट मिक्सर को चलाने के लिए गमड्रॉप कार के इंजन को रखा था पर अब हमारा काम पूरा हो गया यदि आप चाहें तो गमड्रॉप का इंजन और बैटरी ले जा सकते हैं इस तरह गमड्रॉप को उसका इंजन और उसकी बैटरी वापस मिली सर्जेंट ने यह भी बताया कि कैसे उन्होंने गमड्रॉप को स्क्रैप व्यापारी के यहाँ छोड़ दिया था शायद उसी स्क्रैप व्यापारी के पास आपको गम ड्रॉप में फिट करने के लिए चार इक्कीस इंच वाले सैंकी पहिए भी मिल जाए नहीं व्यापारी मिस्टर ब्रेड ने कहा, अब मेरे पास ऐसा कोई पहिया नहीं है वैसे पहिए एक कार में थे जिसे मैंने मिस्टर रोजा को बेचा था वो पास के मैदान में डेरा डाले हुए हैं शायद वो पहिए अभी भी उनके पास हों क्यों हाँ मिस्टर रोजा ने कहा मैंने अपने पुराने कारवाओं पर गम के पहिये लगाए थे पर मेरे पास अब एक नया कारवा है आप चाहे तो गम के पहिये ले जा सकते हैं और इस तरह गमड्रॉप को अपने पहिए भी वापस मिले अब गमड्रॉप के पास अपने हेडल अपने इंस्ट्रूमेंट्स यंत्र अपना इंजन और अपने ओरिजिनल पहिए थे गमड्रॉप के पास एक दर्पण और एक नंबर प्लेट भी थी बिल्कुल उस दिन बहुत गर्व महसूस हुआ जब वो विंटेज कार प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गमड्रॉप को लेकर गए कई पुरानी कारें वहां पहले से मौजूद थी जब लोगों ने गमड्रॉप देखी तो वे हैरत में पड़े एक ऑस्टियन क्लिफ्टन बारह दुनिया में ऐसी गाड़िया बहुत ज्यादा नहीं बची फिर कारों का परीक्षण शुरू हुआ दो तो कठोर दिखने वाले जजों ने गमड्रॉप का मुआयना किया उन्होंने गमड्रॉप के दरवाजे खोले अंदर बोनट के नीचे देखा और अपनी नोटबुक में लंबे नोट लिखे फिर उन्होंने एक दूसरे को देखकर सिर हिलाया उसके बाद वो अगली कार पर चले गए शाम के समय घोषणा देवियों और सज्जनों कारों के परीक्षण का काम अब पूरा हो गया है न्यायाधीशों की राय में प्रथम पुरस्कार उन्नीस ऑस्टिन क्लिप्टन ट्वेल्व को मिलेगा जिसके मालिक मिस्टर बिल मैक्रन है बिल ने खुशी में गमड्रॉप के बोनट पर थपकी मारी और अब उद्घोष उद ने आगे कहा हमारे क्लब के अध्यक्ष मिस्टर ओल्ड कैसल विजेता को पुरस्कार देंगे मिस्टर ओल्ड कैसल गमड्रॉप के पहले मालिक उन्होंने बिल को एक सिल्वर कप सौंपा फिर उन्होंने एक छोटा डिब्बा खोला मिस्टर ओल्ड कैसल ने कहा मेरी राय में गाड़ी का एक पुर्जा अभी भी लापता है आप मुझे उसे देने की अनुमति दें फिर उन्होंने गमड्रॉप के चमकदार पीतल के हॉर्न को बाहर निकाला और उसे बिल को भेंट किया इस तरह गमड्रॉप को अपना पीतल का हॉर्न भी वापस मिल गया